आप दिन दिन में में में पूरा में गर, में पूरा होगा, होगा। महीने महीने आप लोगों को मतलब एक आधी चल जाएगा ये ये ऐसा तो नहीं है, आपको जरूर सुनाना ही है मनसा बुद्धिस् नचे पति यदा पञ्च पंच अवतिषंते ज्ञा मनस बुद्धिच नचेत आहुह परति देखेंगे यदा पंच मनसा ज्ञा मनसावति यदा मनस मनसा मनसा क्या बुद्धि न विचेत क्या बुद्धि न ताम परमाम गतिम गतिमा ताम परमाम गतिमाभू यदा जिस दशा में पंच ज्ञा ज्ञात हैं यहाँ पर ज्ञाते अने इस प्रकार करण में प्रत्यय करेंगे तो ज्ञान का क्या अर्थ हो जाएगा ज्ञान का साधन ज्ञान का साधन कौन होता है इंद्रिया ज्ञान से जब भाव में लूट करते हैं तो ज्ञानम का क्या अर्थ होता है ज्ञान भाव में लूट करने पर क्या अर्थ होता है उसका ज्ञान बोध और करण में लूट करने पर क्या होगा ज्ञान का साधन अब देखिएगा जिस दशा में पंच ज्ञान इंद्रिया मनसा सा मन के साथ अवतिष्ठन मन के साथ विषयों से निवृत्त होकर स्थिर हो जाते हैं जिस दिशा में पंच ज्ञान इंद्रिया मनसा सा मन के साथ ध्यान देना इंद्रियों की प्रवृत्ति मन के बिना होती है पर, मन के बिना कोई भी इंद्री कार्य करती है तो इंद्रियों की प्रवृत्ति का हेतु क्या है तो जिस दिशा में पंच ज्ञान इंद्रिया अपनी प्रवृत्ति के हेतु मन के साथ और अविष्ठ विषयों से निवृत्त होकर स्थिर हो जाती है कैसी हो जाती है स्थिर मन के साथ विषयों से निवृत्त होगा मतलब इंद्रिय भी चक्षुवादी विषय में नहीं जाएंगी, जाएंगे हाँ स्थिर हो जाती है किसमें स्थिर हो जाती है परमात्मा में ये व्याख्यान बताया जाएगा जिस दशा में पंच ज्ञान इंद्रिया अपनी प्रवृत्ति के हेतु मन के साथ विषयों से निवृत्त होकर परमात्मा में स्थिर हो जाती हैं कौन स्थिर हो जाती है इंद्रिया देखना अच्छा बुद्धि न विचे और बुद्धि चेष्टा नहीं करती है ध्यान देना वृत्ति वृत्तियां सभी धर्मभूत ज्ञान की होती है ना और मन के बिना कोई वृत्ति होती है नहीं, नहीं होती है मन के बिना वृत्ति तो सभी ज्ञानेन्द्रिया अपनी प्रवृत्ति के हेतु मन के साथ विषयों से हटकर परमात्मा में स्थिर हो जाती है और बुद्धि चेष्टा नहीं करती है ध्यान देना वृत्ति से युक्त मन को ही यहाँ पर बुद्धि कहा गया है निश्चयात्मिका वृत्ति से युक्त मन को क्या कहा गया है बुद्धि। देखो तो ये मन वृत्ति कैसी हो गई ब्रह्माकार कैसी हो गई? हाँ ब्रह्माकार निश्चयात्मिक आवृत्ति हो गई है तो निश्चयात्मिक वृत्ति से युक्त मन को क्या कहा गया यहाँ पर बुद्धि तो मन और कोई चेष्टा नहीं करता है स्थिर हो गया ना कि दूसरी कोई प्रवृत्ति नहीं करता है वहीं स्थिर परम है परमात्मा में ताम दोबारा वो, वो देखना जिस दशा में पंच ज्ञान इंद्रिया अपनी प्रवृत्ति के हेतु मन के साथ व्यक्तियों से हटकर परमात्मा में स्थिर हो जाती है और बुद्धि कोई चेष्टा नहीं करती बुद्धि का अर्थ बताया निश्चात्मिक आवृत्ति संयुक्त मन चेष्टा नहीं करती तब योगवेदता उस दशा को परम गति कहते हैं ये दशा क्या है मोक्ष के लिए उपयोगी है तो मोक्ष के लिए उपयोगी होने से इसको क्या कहते हैं परागति कहते हैं ये ही नहीं है। आ, ये, इस दशा को परागति कहते हैं क्या कहते हैं ये परागति परागति का ही परमागति का है यहाँ भाई परमागति है ना तो उसको परम परम गति कहते हैं क्या कहते हैं परम गति कहते हैं परम गति क्या है कि देखो विषयों से इंद्रियां हट करके परमात्मा मन सहित इंद्रियां विषयों से हटकर परमात्मा निस्थिर हो गई और बिल्कुल ब्रह्मादार वृत्ति हो गई तो ये यहाँ पर देखेंगे ये ये ये, ये जो प्रीति रूपापन ने जो ध्यान है ना प्रीति रूपापन ने जो ध्यान है जो भक्ति योग है इसको ही परमागति कहा है? गया है इसको क्या कहा गया है परमागति फिर मन इधर उडर जाए नहीं बिल्कुल अचल हो जाए उसी में ऐसा जैसे निर्वात में दीप रखा हो निर्वात कहते हैं वात रहित स्थान को वायु रहित स्थान में दीप रहे तो वो कभी हिलता है एक जैसा तो इसे एक जैसा मन जो है लगा रहे है, उसको क्या कहते हैं परमावती कहते हैं यही मोक्ष का साधन है देखो जी व्याख्या में देखेंगे ज्ञते अने कर्म में प्रत्यय ना और जब उसमें भाव में प्रत्यय होता है तो व्यक्ति ज्ञानम व्यक्ति ज्ञानम हाँ बोध है व्यक्ति है ज्ञाते इस विपत्ति के अनुसार ज्ञान के साधन इंद्रिया की शब्द का लुट करेंगे अब पंच ज्ञान इंद्रिया है ना चक्षु रचना त्वक घाण स्रोत्र अब ये क्या करती इंद्रिया विष्यों के इंद्रियों से विषयों का भोग होता है ना विषयों का भोग मतलब विष्णुओं का अनुभव विष्वों का ज्ञान विषुओं का ज्ञान विष्ओं का अनुभव ये इंद्रिया विषयों का भोग के लिए रूप आदि विषयों में संचरण करती रहती हैं। अब देखना जो विषयों से इंद्रियों को हटा करके एकांत एक चला गया रहने के लिए तो चक्षु आदि इंद्रियों को तो विषयों से हटा कर एकांत एक साधन कर रहा है लेकिन उसका भी मन तो विषयों में जाता ही रहता है इसलिए क्या करना चाहिए की मन को भी विषयों से हटाना चाहिए अब एकांत एक में बैठ जब साधन करता है ना तो विषय को तो सुनकर आया है लेकिन उसका मन विषय में जाता है मन कभी ऐसा चिंतित कर देता है कि वो व्यक्ति भी मन से प्रेरित होकर फिर दृष्टियों में जाने के लिए तैयार हो जाएगा क्योंकि मन जो है उसका प्रवृत्ति का हेतु है ना इसलिए मन का भी निग्रह करना चाहिए और जब मन के सहित इंद्रियों को भी मन के सहित सभी इंद्रियों को वृष्टियों से हटा लिया तब उसको कहा रखना है आत्मा में स्थित परमात्मा में अपनी आत्मा में स्थित परमात्मा में मन को लगाना है देखो नीचे की ओर देखेंगे टीका नीचे की ओर देखिए अतः इंद्रियों हाँ। नीचे से चौथी लाइन इंद्रियों को विषयों से हटाना ही प्रत्याहार कहलाता है योग के आठ अंग है ना यम नियम आसन प्राणाया प्रत्याहार प्रत्याहार क्या है इंद्रियों को विषयों से हटाना ही प्रत्याहार कहलाता है ये भी सरल नहीं है मन कहीं जाए हटा ले बस की बात नहीं है है बहुत कठिन दूसरी इंद्रियों को हटाना सदैल मन को भी हटाना है ना मन को हटाना सभी को है ना मन सहित सबको मुख्य तो मन ही है ना दूसरा हटने पर भी मन जाता रहता है आ, मन मन तो क्या है तो ध्यान देना इंद्रियों को विषयों से हटाना ये क्या कहलाता है प्रत्याहार क्योंकि सब एकांत में बैठ गया जाकर दूसरे इंद्रियों की फिर तो रुक गई पर मन भी को भी रोकना पड़ेगा इंद्रियों को विषयों से हटाना ही प्रत्याहार कहलाता है या योग का अंग है मन के सहित ज्ञान इंद्रियों को विषयों से निवृत्त होने पर अंतर इंद्री मन को आत्मा में स्थित परमात्मा में लगाया जाता है तो प्रत्याहार तो हो गया ना अच्छा अब देखना ये अब धारणा क्या है ये प्रत्याहार के बाद क्या आती है धारणा धारणा का लक्षण है देश बंधस चित्त धारणा मन को ध्यय रूप देश विशेष में बंधस मतलब मन को ध्यय रूप एक स्थान में लगाने का नाम क्या है धारणा है चित्त चित्त की धारणा है ना और किसी एक स्थान में लगे हुए चित्त की धारणा होती है मन को धेयर रूप एक स्थान में लगाने को धारणा कहते हैं प्रत्याहार भी कठिन है और प्रत्याहार के बाद क्या करनी पड़ती है धारणा फिर, तो फिर कहा उसको लगाए तो एक स्थान में लगा रो परमात्मा में अब देखना आगे तो इस प्रकार मंत्र के पूर्वाध से भक्ति योग के अंग प्रत्याहार और धारणा का प्रतिपादन किया जाता है पूर्व के यदा पंचावती है ना विषयों से हटकर होगी ना तो विषयों से हटना हो गया या क्या प्रत्याहार और उसको परमात्मा में स्थिर करना क्या हो गया धारणा आगे देखना तो पूर्वार्थ के द्वारा प्राणा प्रत्याहार और धारणा का प्रतिपादन किया गया प्रत्याहार और धारणा ये क्या है भक्ति योग के अन्वे है आगे, आगे देखिए से युक्त मन को ही श्रुति बुद्धि शब्द से कहती है अध्यवसाय का क्या है? नित्मक ज्ञान निश्त्मक ज्ञान से युक्त मन को श्रुति क्या कहती है बुद्धि देखो मन को ध्यय में लगाने का जब दृढ़ अभ्यास होता है तब वह कोई चेष्टा नहीं करता कौन मन अर्थात अभिचल भाव से परमात्मा में स्थित हो जाता है अब देखिए ये, ये तत्व ये तो अभी कहाँ तक धारणा तक है ना धारणा ध्यान ध्यान में परमात्मा में स्थित कर, कर दिया मन को लगा दिया और ध्यान क्या है तथा प्रत्येक ध्यानम प्रत्यय की एक रूपता प्रत्यय मतलब वृत्तियों की एक रूपता मतलब सजातीय वृत्तियों के प्रवाह को क्या कहते हैं ध्यान देखो तो लिखा है वही मन को देह में लगाने पर प्रत्यक की एकता अर्थात बीजाती वृत्तियों के व्यवधान से रही सजाती वृत्तियों का प्रवाह मतलब सतत चिंतन ये ध्यान कहलाता है लगाइए ध्यान रूप निश्त्मिका वृत्ति से युक्त मन ही श्रुति में बुद्धि सबसे निर्दिष्ट है कि बुद्धि कोई चेष्टा नहीं करती है मतलब निश्चयात्मिका वृत्ति हो रही है अब मन कोई चेष्टा नहीं करता है मन लगातार ध्यान चला है धारणा के पश्चात ध्यान होता है और प्रीति रूप देखना दर्शन समानाकार ध्यान एक आकार ध्यान है ना दर्शन समानाकार का मतलब क्या होता है प्रत्यक्ष के समान वाला ध्यान स्मरण देखो ध्यान क्या एक स्मरण रूप है चिंतन रूप है इस स्मरण करते करते वो प्रत्यक्ष के समान हो जाएगा ना तो प्रत्यक्ष दर्शन समानाकार में दर्शन करते प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के समानाकार वाला ध्यान और जब प्रीति रूप हो जाएगा तब उस ध्यान को क्या कहेंगे भक्ति उस ध्यान को क्या कहेंगे लोग बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई भक्ति के लिए ध्यान यान की जरूरत ही नहीं है अरे भक्ति स्वयं ध्यान है न तो जब भक्ति ध्यान यदि भगवान में प्रीति हो गई प्रीति रूप ध्यान हो गया तो वही भक्ति हो जाएगी हम्म और ये प्रत्यारोह धारणा के बिना नहीं होगा लगाइए प्रीति रूपता को प्राप्त दर्शन समाना कार्यान ही भक्ति है इस प्रकार बुद्धिस्ट आना विजय के द्वारा योग का अंग ध्यान योग का ध्यान तथा उससे साधभ भक्ति कही जाती है साध मतलब कौन जो प्रीति रूप हो जाएगी ना ध्यान करते करते तो साध्य करते धारणा मतलब यह है कि लगा देना और फिर लगने के बाद पूरा झट सकता है ना तो हटे नहीं मतलब चिंतन लगातार चलता लगा, लगा रहे हैं वहीं पर तो ध्यान हो गया लगा रहे तो ध्यान हो गया धारणा तो केवल लगाना है धारणा तो बार हट भी सकता है तो, तो सातत्य चाहिए अब बुद्धि सेना विशेष के द्वारा योग का अंग ध्यान तथा उससे श्राध भक्ति कही जाती है जिस दशा में मन के सहित पांचों ज्ञान इंद्रिया विषयों से निवृत्त होकर ध्यय परमात्मा में स्थिर हो जाती है और बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती बुद्धि मतलब मन बताया है ना युक्त मन मन को ही बुद्धि कहा है। योगी होने से योग मन की उस दशा को परमागति कहते हैं और प्रीति रूपापन दर्शन समानाकार ध्यानी वो है, इसको परमागति कहते हैं यही कल्याण का साधन है इस प्रकार ये मोक्ष की दशा को उपदेश करते हैं यमराज महाराज हाँ। यदा ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिस् न विचेतुर गतिमा यदा ज्ञानानि मनसा सह न यदा ज्ञानानि मनसा सह बुद्धि नचेत तहु परमां गति यदा पंच ज्ञानी मनसा सह अवतिष्ठे क्या बुद्धि न परमांगतिं आहो यदा जिस दशा में पंच ज्ञानी पांच ज्ञानेन्द्रिया मन के साथ विषयों से निवृत होकर विषयों से निवृत्त होकर औतिष्ठनते परमात्मा में स्थिर हो जाती हैं बुद्धि न विचेत और बुद्धि कोई चेष्टा नहीं करती निशियात्मिका वृत्ति से युक्त मन ही यहाँ पर बुद्धि शब्द से कहा गया है बुद्धि चेष्टा नहीं करती आहू क्रिया का करता कौन होगा काम उस दशा को परमागति कहते हैं योगवेदता उस दशा को क्या कहते हैं परमागति ये दशा है देखो भाष्य में जरा पंचाउतिष्ठन थे ज्ञानी मन ज्ञाते अनैन इसी वि अनेन इस विस्पत्ति से ज्ञानानी करते थे ज्ञान के साधन लगाइए ऐसा अर्थ क्यों किया इन्होंने ज्ञानानी कर इंद्रियाणी करण में व्यत्पत्ति करके कहते हैं क्योंकि सप्त अधिकरण में व्यासारी ने वैसा ही व्याख्यान किया है उन्होंने भी यही अर्थ कर दिया है तो वैसे हमने भी कर दिया क्या हो गया ये वास्तविक कहना है मतलब उन्होंने भी ज्ञानानी ज्ञान ज्ञानेंद्रियां तो हमने भी कर दिया जाते है ऐसा महापुरुषों को नहीं कहना तो परम्ते है बुद्धि चाह न विचेषेत बुद्धि न विचेत अध्यवसायोपेतम मन यो बुद्धि शब्दे न यहाँ पर कर्त होता है एक अर्थ होता है निश्चात्मिका वृत्ति से युक्त मन ही बुद्धि शब्द से कहा जाता है है ना कि ये मन कोई चेष्टा नहीं दूसरी कोई चेष्टा नहीं करता है वही लगा हुआ है आते हो तत्र भाष्य वहां का भाष्य कहा सब्त ग इस अधिकरण का वहां भाष्यकार क्या कहते हैं ऐसा समझिए आप कि अंतकरण सांख्य मत में तीन है महात अहंकार और मन महात अहंकार मन हाँ प्रकृति से महत्व उत्पन्न हुआ महत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ फिर बाद में अहंकार से एकदश इंद्रिया और ऐसा होता है ना तो सांख मत में अंताकरण तीन है कौन अहंकार महत्व अहंकार और मन अच्छा। और देखना कि इसमें शांत मन बुद्धि चित्त अहंकार मन बुद्धि चित्त अहंकार इनको अंताकरण कहते हैं लेकिन शांख का जो महत् है वो अलग है ना वो अलग है। तो ये और यहाँ विशिष्ट में केवल मन ही अंताकरण है केवल मन ही अंताकरण है दूसरे अंताकरण नहीं है तो कहें यदि कहीं पर बुद्धि शब्द आए है। कहते हैं कि निश्चयात्मिका वृत्ति से युक्त मन ही बुद्धि शब्द से कहा जाता मन ही बुद्धि शब्द से लगाइए अध्यवसाय अभिमान चिंता वृत्ति न एक मिनट की बताया ना मन से जाओ तो रुक जाओ रुक अभी रुक जाओ थोड़ा ये ये ये पंक्ति कर लेने दो हमको है ना पंक्ति पहले करने दो अध्यवसाय अभिमान चिंतावृत्ति वृत्ति भेदार चिंता चिंतन रहे चिंतन चिंता कह रहे हैं चिंतन तो ये अध्यवसाय वृत्ति अभिमान वृत्ति तथा चिंतन वृत्ति कितनी हो गयी तीन अध्यवसाय अभिमान तथा चिंतन रूप वृत्ति भेद से मन ही बुद्धि अहंकार और चित्त शब्दों से कहा जाता है मतलब ये हुआ कि अध्यवसाय वृत्ति वाला मन ही कहा जाएगा बुद्धि सबसे शब्द वृत्ति वाला मन ही बुद्धि सबसे कहा जाएगा और अभिमान आत्मिका वृत्ति अध्यवसाय का क्या अर्थ होता है निश्चयात्मिका निश्चयात्मिका वृत्ति से वाला मन ही बुद्धि शब्द कहा जाता और अभिमान ऐसा जो होता है ना भाव की अभिमानात्मिका वृत्ति वाला मन ही अहंकार सबसे कहा जाता है और चिंतन मतलब क्या होता है स्मरण है ना और चिंतन वृत्ति वाला मन ही चित्त सबसे कहा जाता है लगा ये, आद्योसाय अभिमान तथा चिंतन वृत्ति रूप भेद से यहाँ पर समझना है ना यही भेद है आद्योसाय अभिमान तथा चिंतन वृत्ति रूप भेद से मन ही बुद्धि अहंकार और चित्त शब्दों से कहा जाता है ताम आहु परम गतिम की योग उस दशा को परमागति कहते हैं कैसे शरीर आंता संचरण विहे शरीर के अंदर अंदर संचरण करना छोड़कर मोक्ष के लिए लगना परमागति है शरीर के अंदर संचरण करना देखो अब देखिए व्यक्ति सो जाता है कोई भी इंद्री काम नहीं करती सैनिकाल में क्या होता है कि इंद्रियां भी अपने बोलक से हट जाती हैं, अंदर आ जाती हैं। सभी इंद्रियों के मूल हृदय में है अब क्या है नाड़ियों के द्वारा नसों के द्वारा वो यहां तक व्याप्त है नसों से यहाँ तक आती है तो सुसुप्ति के समय इंद्रिया सब कहाँ गई मन और सभी इंद्रिया मन से ही सभी इंद्रिया कहाँ जाती हैं हृदय में आती हैं और व्यक्ति जागा तो फिर कहाँ चली गई अपने गोलकों में चली गई अब गोलकों में सभी इंद्रिया काम कर रही हैं तो शरीर के अंदर ही गोलकों में संक्षरण करती हैं स्वप्नावस्था आएगी तो इंद्रिया जो है गोलको को छोड़ देंगी और मन केवल काम करेगा हम्म और सुसुप्ति में क्या आएगी और भी अंदर स्थित हो जाएगा मन और भी अंदर स्थित हो जाता है तो ये शरीर के अंदर संक्षरण करना है तो शरीर के अंदर संचरण करना छोड़ करके मोक्ष के लिए लगना परमागति है इति तत्र विस्पष्टम ऐसा वहां पर ही स्पष्ट किया गया है हमने ये बताया कि यहाँ पर अंताकरण एक ही माना गया है है ना सांख सम्मत तीन अंताकरण या शांकर्मत सम्मत चार अंताकरण नहीं माने गए हैं हाँ अब अब आप फिर सकते हैं क्या कहना है मन का किया था मन मन मन कर इंद्री किया था ना और सचिव तो का निश्चय का तो वहाँ निश्चय था यहाँ ना, चेष्ट, चेष्ट ना तो वो क्या मतलब चेष्टा करेगा चेष्टा करना तो मन का काम है ना इसलिए मन कर दिया था बयानवे बानवे बयानवे शुद्ध बयानवे है वो नहीं बयानवे सुनते है वाले बहुत बनते हैं करते और 92 ये ये सही है ये बयान पर बयानवे बयानवे अटपटा सा लगता है हमारा क्या बयानवे बयान नहीं सुनते अब देखिए अभी अभी जो मंत्र था ना तो पहले अभी जो मंत्र पढ़ाया गया इसके पूर्वार्थ से क्या कहा गया था प्रत्याहार और धारणा और उत्तरार्थ से क्या कह दिया गया है परमागति परमागति मतलब लो भक्ति योग अब उसी परमागति को स्पष्ट करते हैं ताम योगी मनयते स्थिराम इंद्रिय धारणाम मन्यन्ते मन्यन्ते अप्रमत्ति मन स्थिरा स्थिराप्रमत्ति योग प्रभवाप्यय अन्वेखेंगे स्थिराग मनते स्थिराम इंद्री धारणाम ताम योग इति मन्यन्ते, तदा भवति, भवति तदा अप्रमत्ति प्रभ स्थिराम कर स्थिर इंद्री धारणाम ताम ताम से लेना है पूर्व मंत्र में क्या आया था परमागति आया था ना तो ताम से क्या लेंगे परमागति और परमागति के लिए यहाँ पर क्या शब्द है इंद्री धारणाम इंद्री की धारणाम इंद्री की धारणा रूप अच्छा धारणा के बाद क्या होता है ध्यान धारणा के बाद क्या होता है तो ध्यान देना इंद्रियों की धारणा रूप ऐसा समझ <स्णाँद> लेना तो धारणा के बाद ध्यान आता है ना इंद्रियों की दृढ़ धारणा रूप परमागति ऐसा कर लेंगे हाँ लगाइए इस स्थिर हाँ स्थिर तो दिया हुआ है ना स्थिर समझ दिया दृढ़ को जरूरत नहीं जोड़ने की इंद्रिय की धारणारूप इंद्री की धारणा रूप परमागति यदि कहें परमागति तो ध्यान है तो इंद्री की धारणा रूप कैसे हुआ तो उसका भी विशेषण दे दिया स्थिर है ना बस मतलब क्या है स्थिर इंद्रियों की धारणा रूप परमागति योग है योग मतलब भक्ति योग योग का क्या मतलब है स्थिर इंद्री की धारणा रूप परमागति भक्ति योग है ऐसा योग आचार्य मानते हैं क्या अब ठीक है ऐसा भक्ति योग योगता मानते हैं कह सकते योग योग ना करिए क्या से गीता में जो है ना योग से क्या क्या लिया जाता है कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग योग से क्या मतलब योग करते साथ हैं तो है योग से कौन सा योग लेना है भक्ति हार जागे जलते जैसे भक्ति लगती है चलिए तो यहाँ ब्रह्म विद्या रूप योग ले लो ब्रह्म विद्या ले लो क्यूँकी ये भक्ति क्या है ये प्रीति रूपापन ध्यान या ब्रम विद्या ब्रह्म विद्या कह लो उसमें क्या है ब्रह्म इंद्रिय रूप परमागति योग है ऐसा योगवेदा आचार्य मानते हैं तदा अप्रमत्ता भवति तब योगी प्रमाद रहित होता है तब योगी कैसा होता है, है। आ, वो सवस्था में प्रमाद रहित रहता है ठीक है क्योंकि अच्छा प्रमाद रहित क्यों होता है योगी यदि प्रमाद रहित नहीं होगा तो भक्ति जो चल पाएगा नहीं।, नहीं चल पाएगा क्योंकि योगा प्रभाव आपके प्रभाव अर्थ है उत्पन्न होने वाला आपके अर्थ है विनष्ट होने वाला क्योंकि योग योगारणा ध्यान समाधि वृत्तियां हैं क्योंकि योग उत्पाद विनाशशाली है कैसा ये वहाँ यदि क्या होगा की वो प्रमाद कर देगा ना प्रमाद रहित नहीं रहेगा तो योग खत्म हो जाएगा हम्म क्योंकि योग तो बताते है उस समय योगी प्रमाद रहित होता है क्योंकि योग उत्पाद की नाशाली ऐसा कोई जानता है तो रहित होकर सावधान रहता है ऐसा ये बताया गया देखो व्याख्या देखो सूर्य में कहा गया कि योगी मन सहित सभी इंद्रियों को विषयों से हटा कर और फिर ध्याय परमात्मा में लगाता है इसे क्या कहा धारणा और धारणा के बाद होता है ध्यान ध्यान क्या चीज है तेल धारा विच्छिन्न स्मृति परवाह तेल की धारा जो है दूसरे द्रव पदार्थ की धारा की अपेक्षा ठीक गिरती है ना हाँ। एक जैसी गिरती है इसलिए तेल धारा अविच्छिन्न स्मृति अविच्छि करते हैं ना टूटने वाली स्मृतियाँ ना टूटने वाली स्मृतियाँ जो गंगा का जल बहता रहता है हमेशा रात दिन बहता रहता है तो वही जल बहता है या उसके तो वही जल जो कल बह रहा था उस स्थान पर जैसे आज अभी जिस, जिस घाट पर आप जाएंगे जो जल बह रहा है कल व कल आप जाइए तो वहीं पर जल वैसे मिलेगा तो वही जल मिलेगा दूसरा मिलेगा दूसरा मिले तो नहीं गंगा जी की जल है पे, वही तो नहीं है प्रवाह है ना, ना। प्रवाह है ना।, ना, ना तो वैसे ही क्या है कि ना टूटने वाली क्या है स्मृति का प्रवाह ना टूटने वाली क्या है स्मृतियों का स्मृति तो वृत्तीय है नई नहीं, नहीं होती रहेगी स्मृति तो न टूटने वाली कौन स्मृतियों का प्रवाह स्मृति तो एक गई तो है ये की है उसका आगे का भाग जल तो सावियो पदार्थ है ना तो जल तो गया है अब तो ना जलस्टवेन है तो क्या है की तेल की धारा के समान न टूटने वाली स्मृतियों का प्रवाह ये ध्यान है न अब देखना कभी शत्रु की स्मरण आए और मित्र का स्मरण आए शत्रु का स्मरण कैसा होगा प्रीति रूप हो सकता है कभी और अपने प्रीतम फ्री, का स्मरण प्रीति रूप होता है तो परमात्मा निरस्त आनंद रूप है इसलिए निरस्त प्री है तो परमात्मा का ध्यान भी कैसा हो जाएगा प्रीतिरूप प्रीतिरूप हो जाएगा परमात्मा आनंद रूप है शुभ रूप है प्री है इसलिए उनका ध्यान कैसा हो जाएगा प्रीति रूप हो जाएगा तो निरस्य प्रीति रूप ध्यान हो जाएगा तो उसको हमेशा साधक करता रहेगा छोड़ना नहीं चाहेगा अब देखो आगे तेल की धारा के समान कभी न टूटने वाली प्रेम स्मृतियों की प्रवाह रूप जो दशा होती है उसे परमागति कहा, कहा जाता है पहले जिसे क्या कहा था परमागति उसके लिए क्या कहा जाता है योग तो योग जो है ना परमात्म प्राप्ति का साधन रूप जो योग है ब्रह्म विद्या वही लेना है अच्छा अब ध्यान के पूर्व काल में धारणा धारणा से क्या होता है ध्यान धारणा से क्या होता है ध्यान और ध्यान की अवस्था विशेष ही क्या है प्रीति रूपापंद भक्ति ध्यान की अवस्था ध्यान तो चल रहा है लगातार और प्रीति रूपापन्द होने पर उसी ध्यान को क्या कहेंगे भक्ति तो पहले वाले ध्यान से साध हो गया ना ये वाला ध्यान भक्ति रूप ऐसा अब देखना ध्यान के पूर्व काल में धारणा होती है तथा धारणा से साध ध्यान और ध्यान की अवस्था विशेष प्रीति रूपापन्द भक्ति तो ये दोनों स्थिर धारणा है स्थिर धारणा कौन है ध्यान इनमें पूर्व मंत्र में परमागति सबसे से कही गयी मन की स्थिर धारणा रूप प्रेम में जो दुर्गा है वह ही भक्ति योग है ऐसा योगी पुरुष कहते हैं दुर्गा स्मृति मतलब ध्रुव वही न टूटने वाली अटल अटल, अटल। हाँ यही दुर्गा स्मृति है विन्दते अच्छा कहीं कहीं दुर्गा को दुर्गा स्मृति मतेम हाँ ये छान लोग अपने में दुर्गा स्मृति शुद्धि सत्य शुद्धि सत्य शुद्ध दुर्गा द्रुगास्मती नाम लंबे सर्वग्रंथी नाम विप्रमोक्षा द्रुगास्मती की प्राप्ति होने पर सभी ग्रंथिया छूटती है। मतलब हैं ग्रंथियां मतलब अविद्या रागद्वेश कामनाएं, बंधन सब छूट जाते हैं उससे अच्छा तो ऐसा कहते हैं हम्म आगे देखिए कहा गया हम्म लगाइए ध्रुआ स्मृति ही भक्ति योग है ना उस काल में योगी प्रमाद रहित होता है एकाग्र होता है अब क्या है कि विविध विषयों में इंद्रियां जाएंगी तो शिथिलता होने से क्या आ जाता है प्रमाद विविध विषयों में इंद्रियों के जाने से शिथिलता होने से प्रमाद हो जाता है और योग काल में इंद्रियां वाय व्यापारों से रहित होती है तो मन ध्यय लग करके निर्वाध में रखे हुए दीपक के समान शांत बना रहता है तो भक्ति योग सतत चलता रहता है तो उस समय योगी प्रमाद रहित होता है प्रमाद रहित क्यों होता है क्योंकि बोला योगो ही प्रभाव योग योग क्योंकि योग प्रति क्षण उत्पन्न और नष्ट होने वाला है प्रमाद रहित रहेगा तभी काम चलेगा वृत्ति वृत्ति तो क्षण क्षण में नहीं नहीं होती रहेगी प्रमाद रहित अरे देखो यदि प्रमाद रहित नहीं हुए तो फिर क्या आलस आ जाएगा ध्यान टूट जाएगा और जब आप यदि सतर्क है जागरूक है तो आप प्रमाद को स्थान नहीं आने देंगे है ना प्रमाद को स्थान नहीं आने देंगे लेटने की इच्छा हो गई ध्यान काल में सो गए खत्म हो गया ध्यान तो प्रमाद को स्थान नहीं देंगे तो करने पड़ेगा नहीं नहीं, तो रहना ही पड़ेगा यदि ज्यादा भी प्रमाद की तो खत्म हो जाएगा सो जाएगा व्यक्ति या उठ करके गप करने चल देगा प्रमाद रहित क्यों रहता है साधक तो ये कारण बताया गया है इसलिए वो प्रमाद रहित रहता है प्रमाद रहित क्यों रहता है कारण बताया नीचे बंकी देखना योग क्या है योग मतलब भक्ति योग ब्रम विद्या योग बुद्धि की ध्यान वृत्ति रूप है वृत्ति क्षणिक होती है ध्यान काल में पूर्व वृत्ति नष्ट होकर उसके सजाती नूतन वृत्ति उत्पन्न होती रहती है जैसे गंगा जो है ना जल नया नया जल चलता रहता है या क्रम सतत चलता है ध्यान काल में एक ही वृत्ति नहीं रहेगी बल्कि ध्याय के आकार की वृत्तियाँ होती रहती है अब देखना तैल धाराव अविछिन्न प्रीति में श्रुति प्रवाह भक्ति है बता दिया था अप्रमाद होने से योग अबाधिक गति से आगे जाएगा नहीं जाएगा तो क्या होगा अपरोक्षात्मिका भक्ति नहीं होगी तो मोक्ष नहीं हो पाएगा तो मोक्ष के जनक योग की सिद्धि के लिए भक्ति योग की निरंतरता अपेक्षित है इसलिए साधक प्रमाद रहित होता है देखो वहां पर अथवा प्रभाव का अर्थ है मिलेगा? अथवा प्रभाव का अर्थ है मन की प्रक पहले क्या था सब्जी यहाँ पर प्र, प्रभाव का अर्थ उत्पत्ति अपे का दिनाश प्रकारांतर से करते हैं अथवा प्रभा प्रभाव करते हैं मन की प्रकर्षता से ब्रह्म में स्थिति और अप्य का अर्थ है इतर वृत्तियों का अभाव इस प्रकार प्रभाव और अप्यय दोनों ही योग हैं तो ध्यान देना तो इनमें सातत्य के लिए प्रमाद का ना होना आवश्यक है निरंतरता निरंतरता कैसी कि मन की प्रकता से ब्रह्म स्थिति बनी रहे और इतर वृत्तियां ना हो तो जब इसके अनुसार क्या होगा की तब योगी प्रमाद रहित होता है क्योंकि योग प्रभाव है क्योंकि मन की प्रकृष्टता से ब्रह्म में स्थिति योग है और इतर वृत्तियों का न होना योग है तो इसको करने के लिए भी तब तो प्रमाद तो रहना पड़ता है एक अर्थ को देखना अथवा प्रभाव का अर्थ है इष्ट ब्रह्म की अनुभूति और अप्र एक अर्थ है अनिष्ट संसार की निवृति तो इन दोनों की सिद्धि के लिए भी योग काल में अप्रमत्ने की आवश्यकता रहती है अप्रमत्ता सदा भगवती तो प्रमात्रित तो होता है क्यों होता है तो बताया ना कुछ लोग यहाँ पर भवेश ऐसा भगवती का अर्थ करते हैं कुछ हाँ कुछ व्याख्याकार योग काल में अप्रमत्व रहना चाहिए अप्रमत्वती का करके प्रमाद के अभाव का विधान मानते हैं विधान है। तो उस तो फिर क्या कर्तव्य कोटि में आ जाएगा ना वो हाँ तो कर्तव्य बन जाएगा तो मन्यन्ते मनतेमती योगो हिवाप्युरा देखिए स्थिराग मन स्थिरा इंद्रिधारण ताम योगम योग मनते अप्रमत्ता तदापुर ही योगः प्रभा स्थिर इंद्री की धारणा ताम करते है परमागति स्थिर इंद्री की धारणा धारणारूप परमागति भक्ति योग है परमागति योग है इति मन्यन्ते ऐसा योग वेत्ता वेत्ताचार्य मानते हैं या ब्रह्म वेत्ता आचार्य मानते हैं तदा अप्रमत्ता भवती तब योगी तब साधक अप्रमत्ता भवती, भवती, ही क्योंकि योगा योग पी क्योंकि वह योग उत्पत्ति विनाश वाला है तो सावधान रहना पड़ेगा सावधानी की तो बहुत जरूरत पड़ती है जिनका ध्यान स्वाभाविक है उनको भी एक जगह बैठना तो पड़ता है ये थोड़ा की कोई आ गया तो गपो में लग गए कुछ न कुछ करने अच्छा आगे देख ल आगे देखेंगे पूर्व मंत्र निर्दिष्टान पूर्व मंत्र में निर्दिष्ट पूर्व मंत्र में कही क्या कही गई वाय और आभ्यंतर करणों की धारणा रूप परमागति योग है वाय और आभ्यंतरकरणों की धारणा धारणा का क्या मतलब विषयों से हटाना तो फिर ध्यान देना बाय और आभ्यंतरकरणों की धारणा अच्छा धारणा का मतलब क्या है लगाना है ना हाँ प्रत्यार हटाना और उसमें लगाना धारणा में पूर्व मंत्र से निर्दिष्ट क्या है धारणा क्या है आपका नहीं पूर्व मंत्र से निर्दिष्ट परमागति और परमागति क्या है बायाकरण धारणा या पूर्व मंच से निर्दिष्ट दोनों से बदलेना बा अभ्यंतरकरणों की धारणा रूप परमागति ये पूर्व मंच से निर्दिष्ट है, है? पूर्व मंच से, पूर से निर्दिष्ट बाय और अभ्यंतरकरणों की धारणा रूप परमागति योग है ऐसा योग वेत्ता मानते हैं और व्याचार्य ने कहा है कि योगा परमागति की परमागति योग है ऐसा व्यासार महाराज ने कहा है कि यहाँ पर ध्यान देना की इसमें क्या है ताम शब्द तो है ना तो अच्छा योगम आया है ना तो व्यासार ने यहाँ पर क्या कर दिया परमागति इसमें ताम से मतलब परमागति व्यास ने को अभी ऐसा मतलब है कि परमागति योगा परमागति योग है यही योग है अप्रमत्ता सदा भवती कहते हैं इंद्रियों का व्यापार का अभाव इंद्रियों के व्यापार का अभाव मतलब इंद्रियों की प्रवृत्ति का अभाव ही शांत चित्तता है शांत चित्तता मतलब अवहित चित्त का अर्थ होता है कि एकाग्र चित्त वाला अवहित चित्तता का क्या होगा एकाग्र चित्त है कि इंद्रियों के कार्य का अभाव ही योगी का एकाग्र चित्त है योगी का एकाग्रचित होता है इंद्रियों के व्यापार का भाव ही योगी का एकाग्र अच्छा निर्व ऐसा करो कर लो इंद्रियों के कार्यों का अभाव होने पर ही सप्तमी में इंद्रियों के कार्यों का अभाव होने पर ही योगी का एकाग्र होता है युवा चित्ता हो धानम की चित्त की एकाग्रता किस लिए तदा अप्रमत्ता भवती तब क्या होता है वो प्रमाद रहित होता है मतलब एकाग्र वाला होता है प्रमाद रहित होने का क्या मतलब है हाँ तो चित्त की एकाग्रता की मर्थ हम किस लिए चाहिए इस पर कहते हैं योगो ही प्रभाव यो, क्योंकि योग प्रति क्षण अपायशाली होने के कारण अपाय का क्या होता है विच्छेद क्यों योग प्रति क्षण विच्छेद होने के स्वभाव वाला होने से योग प्रति क्षण योग प्रति क्षण विच्छेद होने के स्वभाव वाला होने के कारण सावधानी अपेक्षित है या एकाग्रता अपेक्षित है ये भाव हुआ हाँ अवधर मतलब एक है एकाग्रता तो है सावधानी वो एकाग्रता समझ लें से दूसरा अर्थ करते हैं इष्ट प्रभुआ अनिष्ट अपे लक्षण स्वर पुरुषार्थ साधना तो प्रभव से लिया इष्ट प्रभव और अपे से क्या लिया है अनिष्ट अपे इष्ट प्रभव देखो इसमें जो दूसरा अर्थ किया था ना वो यहाँ पर आ जाएगा देखो दूसरा वाला अर्थ तीन अर्थ इसमें किए थे तो दूसरा अर्थ इसमें क्या था मन की प्रकर्षता से ब्रह्म में स्थिति ये इष्ट प्रभो का हो गया इष्ट क्या है ब्रह्म <गलीं> इष्ट प्रभो का ख्यात हुआ मन की प्रकर्षता से ब्रह्म में स्थिति इस इष्ट है ब्रह्म उसमें स्थिति और अपने अर्थ क्या दिया था वहां पर इतर वृत्तियों का भाव तो कहते हैं योगस् योग ब्रह्म में योग ब्रह्म में स्थिति तथा अन्य वृत्तियों का अभाव रूप सभी पुरुषार्थ का साधन है ध्यान देना सभी पुरुषार्थ सभी पुरुषार्थ कौन कौन से लेना प्रभाव अनिष्ट अप्य रूप सभी पुरुषार्थ क्यों रूप हुए इष्ट प्रभव तथा अनिष्ट का अप्य रूप यही दोनों पुरुषार्थ को यहाँ पर इष्ट प्रभाव का क्या कि मन की इष्ट ब्रह्मी और अपेय का ख्यार्थ हुआ अनिष्ट अप्यू हाँ की इष्ट प्रभाव और अनिष्ट अप्य रूप सभी पुरुषार्थ का साधन क्या है योग तो पुरुषार्थ साधन तो किसका होगा योग योग प्रभाव तथा अनिष्ट रूप सभी पुरुषार्थ का साधन होने से उसमें उसमें प्रमाद रहित रहना चाहिए मतलब उस योग में प्रमाद रहित रहना चाहिए इति भाव ऐसा भाव है ओम पूर्ण पूर्ण सेवा ओम शांति